मुक्ति और उसके उपाय निराकार परमेश्वर के सुदृढ़ भक्ति के अतिरिक्त अन्य उपाय से मुक्ति संभव नहीं तमेव विद मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाया उस परमात्मा को जानने पर मानव मृत्यु के पार हो जाता है मुक्ति का और कोई पथ नहीं है केवल निराकार परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ भक्ति के बिना याग यज्ञादि लौकिक क्रियाकांड अनुष्ठानदि के द्वारा या साकार देवी देवताओं की पूजा अर्चनादी और तीर्थ के द्वारा आत्मा कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती यथा यथोपास तम फलमीयुस्था तथा फलोत्कर्षाप कर्षौ तो पूज्य पूजातः मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्व ज्ञानदेव चान्यथा स्वप्रबोधम बिना नैव स्वस्वपनों यथा पंचदशी जो व्यक्ति जिस वस्तु की जिस प्रकार उपासना करता है वह उसका फल उसी के अनुरूप प्राप्त करता है पूज्य और पूजा पूजानुष्ठान के अनुसार फल का उत्कर्ष या आपकर्ष होता है पर मुक्ति तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही प्राप्त होती है अन्य उपाय से नहीं जैसे स्वयं के जागे बिना स्वयं का स्वप्न नष्ट नहीं होता भगवान शिव ने कहा है मनसा कल्पिता मूर्ति नृणेन मोक्ष साधनी स्वप्नलब्धेन लब्धेन राज्ये न राजानो मानवास्त मन के द्वारा कल्पित मूर्ति यदि जीव की मोक्ष साधिका होवे तो स्वप्नकालीन राज्य प्राप्ति के द्वारा मानव राजा हो जाएगा। अर्थात कल्पित साकार उपासना से चित्त शुद्धि के अतिरिक्त मुक्ति संभव नहीं है शास्त्र में वर्णित सभी साकार देव देवी, शास्त्रकारों की कल्पना से उत्पन्न हुई है सावधानी से पढ़ने पर सभी शास्त्रों से यह सत्य जाना जा सकता है चिन्मय से द्वितीय से शरीरिण उपासका कार्याम ब्रह्मणों कल्पना। रूपस्थानाम, देवतानाम, नाम, देवता नाम पुंसादी कल्पना स्मार्थित जमदग्नि वचन विविध अधिकार वाले साधकों की सुविधा के लिए चिन्मय अद्वितीय उपाधिशून्य शरीर रहित परमेश्वर के रूप की कल्पना की गई है अतः रूप की कल्पना करने पर पुरुष अंग और स्त्री अंग आदि अवयवों की कल्पना करनी पड़ती है प्लवाहेते अदृण्हा यज्ञा अष्टादोक्तमवर ये सुकर्मा एतत्जो ये नंदी मूढ़ा जरा मृत्यु पुनरेवा पुनरेवायानी मुंडक निषद अंगिरा ने कहा है ये शौनक कर्म विनाशशील है उनमें कर्म अष्टादांगकर्मृष है इन्हें जो अज्ञानी लोग श्रेयस्कर जानते हैं वे पुनः पुनः जरा मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं यो गार्ग गार्ग्यदिस्मिन लोके जुहोति यजते तपस्तप्य बहुने वर्ष सहस्राण्यंत वधे वा तदवती याज्ञवल्क ने कहा हे गार्गी यदि कोई व्यक्ति इस अविनाशी परमेश्वर को जाने बिना इस लोक में बहुत सहस्त्र वर्षों तक हवन करें यज्ञ करे तप करे तथा वह कोई स्थायी फल प्राप्त नहीं करेगा मृक्षला धातु दार्ववादी मूर्तावीश्वर बुद्ध यपसा मूढ़ा पराम शांतिम न जाति थे भगवान शिव का कथन मिट्टी पत्थर धातु अथवा काष्ट निर्मित मूर्ति में ईश्वर बुद्धि रखने वाले अज्ञानी तपस्वी कष्ट पाते हैं पर मुक्तिरूपराम शांति को प्राप्त नहीं कर पाते मनोन शिवोन्यत्र शक्तिर मारुतः इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्रमतीमसा जना आत्मतीर्थ न जानती कथम मोक्षो वरान ज्ञान ज्ञान तंत्र मन अन्य स्थान में है शिव अन्य स्थान में शक्ति अन्य स्थान में वायु अन्य स्थान में है तमोगुणी लोग या तीर्थ या तीर्थ इस प्रकार भ्रमित होकर घूमते रहते हैं हे वरान वे आत्म तीर्थ नहीं जानते अतः कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं यत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि सुभम ईस इस, ई है यतीर्थबुद्धिश्चले न कर्चित जनेशभिज्ञेशु स एव गोखर भागवत व्यासादि के प्रति भगवान श्रीकृष्ण ने कहा हे ऋषिगण जिस व्यक्ति की कफ पित्त वायु आदि तीन धातु युक्त देह में आत्मबुद्धि है स्त्री पुत्रादि में अपनत्व का भाव है मिट्टी के द्वारा निर्मित वस्तु में देवता बोध है तथा जल में तीर्थबुद्धि है लेकिन तत्वज्ञानी व्यक्ति में ऐसा ज्ञान नहीं है ऐसा व्यक्ति बैल सदृश अर्थात अत्यंत मूढ़ है तुलसीदास ने कहा है तुलसी जब तप पूजिए सब गुड़िया का खेल जब प्रिय से सरोवर होगी तब रख पोटली मेल हे तुलसी तुम जो जब तप प्रतिमादि पूजा करते हो यह सब बालिकाओं के गुड़िया के खेल जैसा है जब उनका स्वामी के साथ सहवास होता है तब वे सारी गुड़ियाएं पोटली बांधकर रख दी जाती है श्रीकृष्ण ने अपने अवतारत्व के संबंध में अर्जुन से कहा था ना हम प्रकाश सर्वस्या योगमाया सामवृता मूढ़ो यम नाभिजाती लोको मामजम्यय अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मनंते माम बुद्धय परम भावमजारों मव्यय मनोत्तम मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता अतः मूढ़ व्यक्ति मेरी माया से सम्यक आच्छादित होने के कारण मुझे उत्पत्ति और विनाश रहित के रूप में नहीं जान पाते मेरे शुद्ध नित्य परम सत्य रूप को अल्पबुद्धि लोग न जानकर मुझे मानवों की तरह अवजवयुक्त अवतार स्वरूप ही जानते हैं